चित्त से विषय भिन्न है ये सिद्ध किया गया विषय ज्ञान के साथ ही है ऐसा नहीं ज्ञान कभी विषय का घटादि का होता है कभी नहीं होता है यदि विषय ज्ञान से भिन्न नहीं होता ज्ञान के साथ विषय है तो सर्वसाधारण विषय नहीं होगा जिसका ज्ञान उसका विषय होगा अन्य के लिए नहीं होगा, किंतु विषय सर्वसाधारण है एक विषय होने पर भी साधारण होने पर भी किसको सुख दुख आदि धर्म धर्म के कारण प्राप्त होता है किंतु विषय ज्ञान से भिन्न है जिस प्रकार विषय ज्ञान से चित्त से भिन्न हुआ चित्त पुरुष का दृश्य होता है पुरुष दृश्य होने पर चित्त की जो वृत्ति होती है हो हमेशा पुरुष से ज्ञात ही होती है तो सदा ज्ञाता चित्तवृत्त चित्त की वृत्ति सदा ज्ञात है क्योंकि तत्प्रभु पुरुष से अपरिणामी क्योंकि पुरुष अपरिणामी है पुरुष यदि कभी जा चित्तवृत्ति को प्रकाश करे का नहीं प्रकाश करे तो परिनामी होगा किंतु तो पुरुष अपरिणामी है सदा ही उसका विषय चित्तवृत्ति ज्ञात है अष्टाद सूत्र की व्याख्या पूरा हो गई थी अत्र वैनाशिक उत्थापय इसके पर फिर बौद्ध मत आशंका करते हैं सियाद आशंका चित्तमें स्वाभासम विषयाभाष भविष्यति अग्निवत जैसे अग्नि अन्य वस्तु को प्रकाश करती है स्वयं भी प्रकाशमान है अन्य वस्तु को प्रकाश करने वाले अग्नि प्रकाशित तो होने के लिए अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं है इसी प्रकार चित्त ही विषय को प्रकाश करे और स्वाभाषम स्वम आभाष्वाभाषम स्विश स्व को प्रकाश करे विषय को प्रकाश करे और अलग चित्त से भिन्न प्रकाशक पुरुष आत्मा मानना कोई जरूरत नहीं है बौद्ध लोग को नहीं मानते जो विज्ञान है वही स्वयं प्रकाश मानते हैं घटा आदि को तो प्रकाश करता है स्वयं अपने आप को भी प्रकाश करता है इसके ऊपर उत्तर न तत्साभा दृश्यत्वात तत् चित्तम साभाषम न सप्रकाशन नहीं होगा क्योंकि दृश्यत्वात् तो दृश्य है दृश्य स्वयं प्रकाश नहीं होता है दृक तो अलग है दृश्य जड़ स्वयं प्रकाश नहीं है अयम अर्थ है टीका में यदि चित्त आत्मन विषय सैद न तो तदस्ति पूर्व की शंका है पुरुष अपरिणामी है पुरुष का विषय चित्त सदा ज्ञात ऐसा जो सिद्धांत ने पूर्व सूत्र में कहा एवं सियाद होगा यदि चित्त आत्मन विषय सियाद यदि चित्त आत्मा का विषय हो आत्मा का का विषय नहीं है तो का भान होगा? अपितु एतद प्रतीत्य समुत्पन्नम अपितु सकाशम चित्त है सप्रकाश अपने आप का प्रकाश करता है विषयाभाषम ये चित्त विषयाभाषम विषय को प्रकाश करने वाले घट विषय को ज्ञान है वो ज्ञान अपने आप को भी प्रकाश करता है प्रत्येक क्षण ज्ञान उत्पन्न होता है नष्ट होता है पूर्व क्षण में चित्त अलग था द्वितीय क्षण में चित्त ज्ञान अलग है पूर्व चित्तम प्रतीत समुत्पन्न पूर्व चित्त को कारण करके उससे द्वितीय चित्त उत्पन्न द्वितीय ज्ञान उत्पन्न होता है तत्कुत पुरुष से सदा ज्ञात विषयत्म चित्त यदि ज्ञात ही नहीं वा पुरुषके द्वारा तो सदा ज्ञात विषयकुष कैसे होगा पुषसा ज्ञात विषय कहे ज्ञात विषय ये सपुरुष सपुर विषय तस्य भाव विषय ये कैसे होगा कुतस्तरा चित्ता परिणामी चित्त से पुरुष भिन्न कैसे होगा पहले पुरुष विषय का सदा नहीं हुआ सदा ज्ञात विषय होने से पुरुष अपरिणामी होता है। अपरिणामी होता तो परिणामी चित्त से भिन्न होता किन्तु पुरुष सदा ज्ञात विषय का नहीं तो परिणामी चित्त से भिन्न कैसे होगा अर्थात पुरुष कोई अलग चेतस है नहीं है ये शंका का अभिप्रा उसका उत्तर भाष्य में यथि इतराणी इंद्रिया शब्दाद न स्वाभाषा अन्य इंद्रिय हो शब्दाद विषय हो दृश्य है ज्ञ है दृश्य होने से स्वाभासा नहीं होते स्व नहीं होते इंद्रिय भी स्व नहीं इंद्रिय इंद्रिय को नहीं जानती है घट भी घट को नहीं जानता है स्वप्रकाश नहीं क्योंकि दृश्य है तथा मनोपि प्रत्येतव्यम मनो इस प्रकार प्रत्येतव्यम ज्ञातव्यम समझना चाहिए मनोवी दृश्य है दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं होगा पूरा ने कहा अग्नि जिस प्रकार काष्ठादि का दाहक है और प्रकाशक स्वयं भी प्रकाश मान है नग्नि अतः दृष्टान्त अग्नि दृष्टान्त नहीं होगा न ही अग्निर् आत्मस्वरूप अप्रकाशम प्रकाशेती अप्रकाश घट को दीप प्रकाश करता है अग्नि अपने स्वरूप अप्रकाश था और उसको प्रकाश करता है ऐसा तो नहीं होता है आत्मस्वरूपम अप्रकाशम प्रकाश है थी। पहले अप्रकाश था उसको प्रकाश करता है तो ऐसा तो नहीं है प्रकाश चा प्रकाश प्रकाशक संयुक्त दृष्ट प्रकाश जो होता है एक प्रकाश्य एक प्रकाशक दीप प्रकाशक है घट प्रकाश्य है दीप और घट का संबंध होने पर ही घट का प्रकाश होता है प्रकाश कर्म होता है प्रकाश का कर्ता हो गया दीप कर्म और कर्ता भिन्न भिन्न है दोनों को संबंध से कर्म भी प्रकाश घट भी प्रकाशित तो हुआ न चरूपमात्र अस्थि संयुक्त और स्वयं अग्नि अपने से संयुक्त तो संबंध होगा स्वयं प्रकाशक होगा प्रकाश होगा ऐसा नहीं होता है जिस प्रकार अग्नि स्वयं अपने आप को प्रकाश करती ये ठीक नहीं है इसी प्रकार चित्त अपने आप को प्रकाश करेगा स्वयं ये नहीं हो सकता है टीका में भवे तेत यदि स्वसंवेदन चित्तम से ये बौद्धों की संख्या ठीक होती यदि चित्त स्व स्वयं प्रकाश होता न तो एक तस्ती चित्त स्व स्वयं अपने प्रकाश करेगा ये नहीं तद्धि परिणामितया नीलादिवत अनुभव नीलाप्यम नीला घट आदि जैसे अनुभव से व्याप्त है यदा घट तदा अनुभव अस्थि अनुभव नहीं तो घटा में क्या प्रमाण है परिणामी चित्त होने के कारण नील आदि घट आदि के समान अनुभव से व्याप्त है चित्त चित्त है तो अनुभव है अनुभव नहीं तो चित्त नहीं है युभव व्याप्य न तो स्वाभाषम भवित होती अनुभव से व्याप्त घट जैसे स्वयं प्रकाश नहीं है चित्त भी इस प्रकार अनुभव से व्याप्त होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं होगा तो तो न तत्भाषम भवितुम रहती जो अनुभव व्याप्य है अनुभव नहीं रहेगा तो उसका प्रकाश नहीं होगा स्वयं प्रकाश नहीं होगा अनुभव विषय से भिन्न है घट से भिन्न अनुभव जैसे चित्त से भिन्न अनुभव होगा स्वयं अनुभव अपने आप को प्रकाश करे ये नहीं स्वात्मा अपने आप में स्वयं प्रकाश हो प्रकाशक हो दोनों नहीं होगा एक क्रिया का कारक कर्ता भी हो कर्म हो स्वयं ऐसा नहीं होता है भिन्न क्रिया का कोई कर्म करता ये तो होता है चैत्र पठती मैत्र चैत्र पश्यति एक पढ़ रहा है दूसरा उसको देख रहा है चैत्र गच्छति मैत्र पश्यति ये दर्शन और गमन दो क्रिया भिन्न भिन्न है दोनों क्रिया में एक क्रिया का कर्ता दूसरे क्रिया का कर्म ये तो हो जाएगा और एक क्रिया का कर्ता भी हो कर्म भी हो चैत्र चैत्रम गच्छती ऐसा नहीं बनता है स्वात्मनिवृत्ति विरोधातः नहीं तदेव क्रिया च कर्म च कारकम वही क्रिया हो कर्म हो होगा और कारक कर्ता भी होगा ऐसा नहीं होगा नहीं पाक पच्यते तंडुल पच्यते छिद्यते छिदा छिद्यते का छिद्यते क्रिया के द्वारा छेदन क्रिया से स्वयं छेदन होता है ऐसा नहीं पुरुष स्वरिणामी पुरुषा परिणामी नहीं है न अनुभव कर्म परिणामी होता तो अनुभव का अनुभव से व्याप्त होता अनुभव का विषय कर्म होता अपरिणामी ये अनुभव कर्म नहीं इतने स्वयं प्रकाशता बौद्ध कहता यदि चित्त स्वयं प्रकाश नहीं होगा तो पुरुष भी स्वयं प्रकाश क्यों होगा चित्त यदि पुरुष से प्रकाशित होता है तो पुरुष भी अन्य किस प्रकाशित होगा स्वयं प्रकाश नहीं होना चाहिए और यदि पुरुष स्वयं प्रकाश है तो चित्त भी स्वयं प्रकाश क्यों नहीं होगा तो सिद्धांतिक इसमें भेद है चित्त परिणामी है परिणामी होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं दृश्य है अन्य के द्वारा दृश्य होगा पुरुष तो अपरिणामी पुरुष परिणामी नहीं है इसलिए अनुभव का कर्म नहीं होगा पुरुष अस्विन स्वयं प्रकाशता नुज्जती न नस्मिन स्वयं प्रकाशता नुष प्रकाशता नहीं, नहीं। युक्त नहीं ये ठीक नहीं युक्त है स्वयं प्रकाश हे अपराधी प्रकाश तो ही अश्य स्वयं प्रकाशता न अनुभव कर्मता पुरुष स्वयं प्रकाश हुआ तो अपने आप को प्रकाश करेगा तो अनुभव का कर्म पुरुष हो गया कर्ता भी पुरुष हो जाएगा तो फिर कर्म विरुद्ध होगा जैसे चित्त में विरुद्ध हुआ था चित्त यदि स्वयं अपने आप को प्रकाश नहीं करेगा स्वात्म वृत्ति विरुद्ध कहा अनुभव का कर्म और कर्ता दोनों चित्त हो जाएगा या आपत्ति चित्त स्वयं प्रकाश नहीं तो पुरुष कैसे स्वयं प्रकाश होगा पुरुष भी स्वयं प्रकाश अनुभव का कर्ता है और कर्म हो सिद्धांति कहते पुरुष को जो हम स्वयं प्रकाश मानते है बौद्ध स्वयं प्रकाश मानते हैं स्वयं अपने आप को प्रकाश करता है ज्ञान प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है प्रत्येक ज्ञान घट अपने आप को प्रकाश करता है ये स्वयं प्रकाश मानते हैं किंतु वेदांत में इसे स्वयं प्रकाश आत्मा को जो स्वयं प्रकाश कहते हैं आत्मा प्रकाशक और आत्मा प्रकाशय ऐसे स्वयं प्रकाश नहीं मानते हैं, अपितु तो अपराध न तो ही अश्य स्वयं प्रकाशता पुरुष में स्वयं प्रकाशता क्या है अपराधी प्रकाशता अपराधी प्रकाश हो यकाश पर के उसको कहेंगे पराधीन प्रकाश घट है पराधीन प्रकाश पराधीन पराधीन प्रकाश हो यीप के अधीन घट का प्रकाश होता है पराधीन प्रकाश पुरुष इस प्रकार पराधीन प्रकाश नहीं पुरुष का प्रकाश अन्य के अधिन नहीं अपितु तो अपराधी प्रकाश जोधीन प्रकाश जो नहीं होता है उसको स्वयं नहीं कि स्वयं ये नहीं है प्रकाश प्रकाशांतर मंत्रण स्वयं प्रकाश मानतया इतर पदार्थाष वेदांति कहते हैं अपराधी न प्रकाश तो ही स्वयं प्रकाशता न अनुभव कर्मता पुरुष में अनुभव कर्म तो नहीं तस्मा दृश्य कर्म न सावासम इसलिए सिद्ध हुआ दर्शन का कर्म हुआ जो दृश्य है वो दर्शन का विषय कर्म।, कर्म को दृश्य कहते है जो दर्शन का कर्म हुआ वो स्वयं प्रकाश नहीं होगा दर्शन का कर्ता नहीं होगा न स्वाभाषम आत्म प्रकाश प्रतिबिंबित चित्त तद्वृत्ति विषय भावः भाव तो चित्त किस प्रकार घटक प्रकाश करता है चित्तस्वय प्रकाशमन नहीं है आत्म्रकाश प्रतिबिंबिंबित आत्मूप प्रकाश वो प्रतिबिंबित तो होता है आत्म्रकाश चित्तस्य प्रकाश प्रतिबिंबित प्रकाश प्रतिबिंबित चित्ते प्रकाश युक्त चित्त प्रकाश प्रतिबिंबयुक्तचित घटाधिकशकर्ता तद्वृत्ति विषय प्रकाशन कवने आत्म्रकाश प्रतिबिंब प्रतिबिंबित बिंबित सकाराधिक प्रतिम्बित होकर कई उसको प्रकाश करता है आत्म प्रकाश प्रतिबिंबित तो होकर के तो वृत्तिषय प्रकाश्रकाश प्रतिबिंबित होकर कह चित्त घटादिक प्रकाश करता है तयेव चित्त तद्वृत्ति विषय प्रकाशें वृत्ति के विषय घटादी प्रकाश हैं, है नृश्यो अग्नि स्वयं प्रकाशस् अग्नि दृश्य है कि स्वयं प्रकाश है तो चित्त भी दृश्य होने पर स्वयं प्रकाश क्यों नहीं होगा न ही अग्निना घटाद अग्नि अग्निर घटादि का प्रकाश के लिए अग्नि के द्वारा घटक के अभिव्यक्ति होती है और अग्नि के प्रकाश के लिए दूसरी अग्नि की आवश्यकता तो नहीं होती है तो अग्नि तो स्वयं प्रकाश हो दृश्य होने पर भी ऐसे होने से कहते न अग्निरात्र दृष्टान्त नहीं बनेगी कस्मात् अग्नि ही आत्मस्वरूपम अप्रकाश को प्रकाश करते ऐसा नहीं मां नाम अग्निर्ग्नि अंतरात प्रकाशित विज्ञान प्रकाश हत न स्वयं प्रकाश हेते न सिद्धांत कहता अग्नि अन्य अग्नि से प्रकाशित नहीं हो मां नाम अग्नि अग्निअतरात प्रकाशिष्ट अटागमन नहीं हुआ प्राकाशिष्ट होना चाहिए अकाशिष्ट प्रकाशित प्रकाश नहीं हो विज्ञान तो प्रकाशत है ज्ञान का विषय अग्नि है तो अग्नि ज्ञान से प्रकाशित है स्वयं प्रकाश नहीं है इसे न स्वयं विचार नहीं है दृश्य होने पर भी पर का स्वयं प्रकाश हो गया तो चित्त भी दृश्य होने पर स्वयं प्रकाश हो जाए सिद्धांतिका जो दृश्य हो वो स्वयं प्रकाश नहीं है जैसे अग्नि दृश्य है वो स्वयं प्रकाश नहीं है अन्य अग्नि के आवश्यकता नहीं होने पर भी ज्ञान से प्रकाशित तो होती है अग्नि प्रकाशय भाष्य में प्रकाशय प्रकाश प्रकाश स्वयं दृश्य दिखाया अयमित पुरुष स्वभाव प्रकाशाद व्यवसन्नती पुरुष स्वभाव प्रकाश भिन्न है घटादि का जो प्रकाश होता है एक प्रकाश से एक प्रकाशक दोनों के संबंध से होता है क्रियारूप जो, जो प्रकाश और चिद्रूप जो प्रकाश है उसमें प्रकाश प्रकाशक स्वयं नहीं स्वयं प्रकाशमान है न स्वरूप मत्र अस्थि संयोग स्वरूप सहं में स्वयं नहीं किंच ंच प्रतीक है ठीक है तो तुक्तम भवती या क्रिया सासा सर्वा कर्तु करण कर्म संबंधन दृष्टा कर्तु पाठ कर्त कर्त कर्तिक ठीक है कर्त्री। कर्त्री थी, कर्त्री। थी, कर्त्री। थी। थी। थी। मिला हुआ या क्रिया जो भी क्रिया हो व्याप्ति बताते हैं जैसे छिद क्रिया पाक क्रिया सर्वा क्रिया कर्त करण कर्म संबंधा कोई देवदत्त का छेदन क्रिया है कर्ता है कौन देवदत्तरण करण कर्म संबंध से छेदन क्रिया होती है यथा पाको क्रिया दिष्ट चैत्र अग्नि तंडुल चैत्र कर्ता अग्नि कर्ण तंडुले कर्म तथा प्रकाश क्रिया प्रकाश भी क्रिया होने से एक कर्ता एक कर्म एक करण होना होगा तथा भवितया प्रकाश प्रकाश क्रिया से भी तथा करण संबंध वाला होना चाहिए संबंध से भेदाश्रय संबंध होगा भेद में संबंध होता है एक में संबंध नहीं है, भेदास्य होता है, होता है होता होता संबंध। दो संबंध ना भेदे अभेदे इसलिए क्रिया क्रिया है तो एक में नहीं, दो कर्ता और कर्म चाहिए किंच्राह्य में शब्दार्थ चित्त अपने आप को चित्त प्रकाश करता है इसका अभिप्राय अन्य किससे प्रकाशित तो नहीं होता है अग्राह्य में कस्य ये शब्दाथ होगा भाष्य में दिया है किंच अग्राह्य में कस्य शब्दार्थ हो चित्तस् कहते बौद्धवा मत अनुयायी ये स्वयं प्रकाश है अर्थात तो अन्य किसके द्वारा गृहता नहीं होता है यह अर्थ होगा तदथा स्वात्म प्रतिष्ठम आकाशम आकर्ष किसमें प्रतिष्ठित साष्ठम अर्थात न पर प्रतिष्ठम अन्य में प्रतिष्ठा नहीं तो जिस प्रकार चित्त प्रकाश साभाष तो अन्य से प्रकाशित नहीं यह अर्थ होगा टीका में महाभूत ग्राह्यम चित्तम हणस्य अकार निवृत चित्त निवृत्ति इतः स्वबुद्धि मां भूत ग्राह्य चित्तचित्त चित्त पुरुष चित्त। के द्वारा तो ग्राह्य नहीं होता क्या आपत्ति है बौद्ध आशंका करता है नहण ग्रहणस्य अकारणस्य अभ्यापकस्य अव्यापक से चित्त निवृत्ति कारण के निवृत्ति होने से कार्य की निवृत्ति होती है अथवा व्यापक नहीं रहने पर व्याप्य नहीं रहेगा घाटे के निवृत्ति होने पर से पर पट की हो जाते हैं नहीं घाटे के नाश होने पर पटना हो जाता है क्यों नहीं होता है क्योंकि घाटा पटका का कारण नहीं और व्यापक भी नहीं यदि कारण होता तंतु पटका कारण है क्या तंतु के नाश से पटना होता है कारण के न से कार्यनाश और जहाँ व्यापक वहीं नहीं रहेगी वहाँ धूम व्याप्य रहेगा कारण के अभाव से कार्यभाव व्यापक के अभाव से व्याप्यभाव और जो कारण नहीं घट के अभाव से जो कार्य नहीं पटका भाव हो जाएगा अकार से घट से निवृत्त हो अकार्य पटस्थ नहीं बहुत संकेत संक्रांति ग्रहण से अकारण से व्यापक सूची निवृत्त ज्ञान ग्रहण कोई कारण नहीं व्यापक भी नहीं है तो उसके निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति क्यों होगी चित्त का यदि कारण होता ज्ञान व्यापक होता ज्ञान तो व्यापक नहीं रहे अथवा कारण नहीं रहे तो चित्त की निवृत्ति हो जाए ग्रहण चित्त का कारण भी नहीं और व्यापक भी नहीं है ग्रहण चित्त का क्या हो गया कारण या व्यापक हुआ है दोनों क्या हुआ हम क्या नहीं मैं पूछता हूं हुआ क्या हाँ हुआ अकार और अव्यापक देखो दिया है क्या नहीं नहीं पूछा क्या है ग्रहण चित्त का क्या हुआ अकार हुआ और देखो ग्रहण से अकार अव्यापक अकारण कौन हुआ और अव्यापक अचित क्या हुआ अकार्य और अव्याप्य न कार्य न तो व्याप्य तो कारण की अकार के निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति हो जाएगी नहीं अकार के ग्रहण के निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति नहीं होगी और अव्यापक ग्रहण के निवृत्ति होने पर चित्त की निवृत्ति नहीं होगी व्यापक के निवृत्ति से व्यापक की निवृत्ति होगी कारण के नहीं रहने से कार्य नहीं रहे किंतु तो अकारण की निवृत्ति अथवा अव्यापक निवृत्ति होने पर अन्य की निवृत्ति नहीं होती इसलिए चित्त की निवृत्ति नहीं होगी अर्थात चित्त रहेगा चित्त ग्राह्य नहीं हो चित्त का ज्ञान नहीं हो स्वयं प्रकाश इतः सब बुद्धि भाषा में सब बुद्धि प्रचार प्रति सत्वा जीव दृश्य होते हैं प्रवृत्त होते क्या? सब प्रचार अपनी का जो होता है किसी विषय करती है किसी विषय को उसके ज्ञान होने पर बुद्धि के प्रचार बुद्धि की वृत्ति बुद्धि विषय ग्रहण करती है उसको जानने पर प्रचार प्रति उसके ज्ञान होने पर पुरुषों की प्रवृत्ति होती है कहीं प्रवृत्ति कहीं निवृत्ति होती है बुद्धि के विषय देख करके बुद्धि किस किसी वजह से चिंतन किया इष्ट है तो उसके प्राप्ति के लिए प्रवृत्ति होती है अनिष्ट है तो निवृत्ति होती तो बुद्धि प्रचार के ज्ञान होता है बुद्धि के बुद्धि का जो प्रचार है वृत्ति बुद्धि जो व्यापार है उसका ज्ञान होता है ज्ञान होने पर ही सत्वाका अथ जीवा प्रवृति पुरुषाण प्रवृतिर्दृश्य है कैसे होता है क्रुद्धोम हो भीतोंमुत्र में रागो अमुत्र क्रोध है स्व तत्त स्वबुद्धेरग्रहणे नुकसान लोके में देखते समय जानता है क्रुद्ध मे क्रुद्ध हुआ भीत तो भय कर लिया वह मेरे राग है अमुक विषय में वहाँ मेरा क्रोध है ऐसे जानता है जान करके फिर इसे प्रवृत्व होता है कहीं प्रवृत्व कहीं निवृत्त कुछ करता है तो इसी प्रकार बुद्धि बुद्धि का चित्तम प्रचार का व्यापार सत्ता नाम प्रवृत्ति सत्व शब्द से जीव कत्व प्राणी न चित्तस्य वृत्ति भेद क्रोध लोभादय चित्त में वृत्ति है कभी क्रोध काम क्रोध लोभ इच्छा द्वेश ये सब वृत्ति है स्वाश्रेण चित्तेन स्विशय चाह प्रत्यात्म अनुभूय सब लोग चित्त की वृत्ति को अनुभव करते हैं वृत्ति कहाँ होती है चित्त में वृत्ति का आश्रय क्या होगा स्वाश्रयण चित्तेन स्व से क्या लेना वृत्ति क्रोधा वृत्ति वेदा क्रोधा देय स्वाश्रय चित्तेन स्व से क्रोधादि वृत्ति उनके आशय कौन होगा चित्तेना सब स और विषय क्या होगा घटपट आदि जिस किसमें क्रोध हो किसमें लोभ हो इत्यादि सब विषय सह प्रत्यात्म अनुभव माना सब अनुभव करते हैं अमक विषय में, में मेरा आश राग है वहाँ क्रोध हुआ ये सब इच्छा है अमुक की इच्छा है सब अनुभव करते हैं चित्त का यदि ग्रहण नहीं होगा तो ये किस अनुभव होगा हम अम अम्क विषय में हमको के पर मेरा क्रोध है वह मेरे राग है ये सब लोग जो ग्रहण करते हैं क्रोध लोभ काम इच्छा आदि को ग्रहण करते हैं इसका आश्रय चित्त को ग्रहण करते हैं विषय किस विषय में राग द्वेष उसको भी जानते हैं ये जो अनुभव होता है चित्त यदि ग्राय नहीं होगा तो अनुभव नहीं होना चाहिए विघटी इसमें चित्त में ग्राहना पड़ेगा सब बुद्धि प्रचार प्रति संवेदन बुद्धि का जो प्रचार व्यापार वृत्ति है उसका ज्ञान होता है इसको स्पष्ट करते भाष्य में कहते मैं क्रुद्ध हूं रक्त हूं भाष्य में क्रुद्ध हो मैं क्रोध युक्त तो हो गया भीत तो हो गया राग हमको विषय में ऐसे वृद्धि व्यापार का ग्रहण होता है सब तो वृद्धि का ज्ञान नहीं होगा तो बुद्धि का ग्रहण तो तो होता है चित्त का ग्रहण होता है चित्त स्वयं ग्राह्य हो गया दृश्य हो गया स्वयं प्रकाशन नहीं है चित्त का ग्रहण पुरुष के द्वारा होता है इसे जो बौद्ध लोग कहते है क्षणिक चित्त प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश वाला स्वयं आप को प्रकाश करता है ये ठीक नहीं।, नहीं है चित्त ग्राह्य है जो ग्राह्य होता है वो स्वयं प्रकाश नहीं है पुरुष के द्वारा ग्राह्य होता है अब पुरुष जो स्वयं प्रकाश हुआ एक प्रकाश का कर्म नहीं है अपराधी न प्रकाश स्वयं प्रकाश का था अन्य प्रकाश के बिना प्रकाशमान है एक समय चो भयानवरणम एक स्विन समय उभये अनवधारणम दोनों का ज्ञान अपना स्वरूप पर रूप दोनों का ज्ञान नहीं हो सकता है एक समय में घट को भी ग्रहण करें और अपने को जाने ये दोनों अवधारण निश्चय नहीं होता है टीका में स्वाभासम विषयाभास चित्तमित ब्रुवाणों नावत येन व्यापार न आत्मा अवधार विषय परी वक्त अर्ति सा विषयाभाषम चित्तमित्रुवाण ब्रुवाण कैसे बनेगा लट ब्रुवाना लट लगा नहीं लटे। लट लकार नहीं। लटे। लट लगा बन जाएगा लट सत्र प्रथमा समानाधिकार नहीं लट के स्थान पर आदेश हुआ लट कि जो है ना सान प्रत्ये ब्रुवाण कहने वाला चित्तमिति चित्त, चित्त स्वाभासम है और कहने वाले विषयाभाने वाला कौन है कौन कहने वाला है बौद्ध है कहने वाला बौद्ध नावत तो ये नहीं ब्यापार ने आत्मा नवधारित जिस व्यापार से चित्त अपने आप को निश्चय करेगा उसी व्यापार से ते विषय में विषय को भी अवधारण करता है निश्चय करता है इतनी वक्त नहीं कर सकते हैं एक ही व्यापार से घटो को भी प्रकाश करता है अपने आप को प्रकाश करेगा चित्त ऐसा नहीं होगा नहीं अभिलक्षण व्यापार कार्यभेदाय पर्याप्त हो व्यापार यदि विलक्षण नहीं होगा समान होगा कार्यभेद नहीं होगा एक ही प्रकार कारण एक प्रकार तो कार्य एक, एक ही प्रकार होगा एक ही व्यापार होगा तो कार्यभेद कैसे होगा कार्य भेद होने से कारण भेद मानना पड़ेगा कार्य भेद के हुआ विषय का प्रकाश और चित्त का प्रकाश दोनों होने के लिए कार्य व्यापार मानना पड़ेगा अलग तस्मात् व्यापार भेद अंगी कर्तव्य चित्त का प्रकाश और घटक का प्रकाश के लिए दो व्यापार मानना पड़ेगा न च वैनाशिका नाम उत्पत्ति भेद अतिरिक्त अस्थि व्यापार उनके मते में कुछ व्यापार दूसरा है ही नहीं प्रतिक्षण ज्ञान उत्पन्न होता है उत्पत्ति विशेष है बस उत्पत्ति उसके साथ नष्ट हो गया अतिरिक्त तो कोई व्यापार है ही नहीं तो व्यापार नहीं होगा तो फिर स्वयं अपने आप को प्रकाश करेगा घट को प्रकाश करेगा दोनों हो नहीं सकता है निकाय एवं उत्पत्तिर अभिलक्षण आया कार्य विलक्षण संभव एक ही उत्पत्ति है घटकी अभिलक्षण विलक्षण नहीं सामान्य रूप उत्पत्ति है एक ही एक उत्पत्ति व्यापार है और दो कार्य के लिए कैसे संभव होगा घट को प्रकाश करे चित्त को प्रकाश करे एक ही चित्त की उत्पत्ति है जैसे घटक की उत्पत्ति चित्तक उत्पत्ति ज्ञान की उत्पत्ति हुई एक ज्ञान की उत्पत्ति हुई घट को भी प्रकाश करे और उसी समय स्वयं को प्रकाश करे नहीं हो सता है तसे आकस्मिक प्रसंग आता कार्य हो गया एक व्यापार से एक कारण से तो एक कार्य बनेगा दूसरे कार्य आकस्म हो जाएगा कारण के बिना हो जाएगा ये कारण के बिना कार्य कोई नहीं मानता है निक से उत्पत्ति संभव और एक बार उत्पत्ति हो करके अपने को प्रकाश करे दो बार उत्पत्ति होकर के घट को प्रकाश करे ऐसा हो सकता है चित्त की उत्पत्ति पहले होकर घट को प्रकाश कर दे दूसरे उत्पत्ति से अपने को प्रकाश करे एक की दो बार उत्पत्ति होते, होते हैं ना तीन बार होती है नीन बार उत्पत्ति दो बार ना एक की एक एक दो उत्पत्ति नहीं उत्पत्ति द्वय संभव नहीं है तस्माद अर्थ से ज्ञान रूप से अवधारण नहीं कस्मिन समय इसलिए अर्थ घटा दिए और ज्ञान रूप दोनों का निश्चय एक समय में नहीं होगा इसलिए बौद्ध लोग को कैसे कहेंगे एक ही ज्ञान घट को भी प्रकाश करता है अपने आप को भी प्रकाश करता है एक समय दोनों का प्रकाश कैसे होगा तद ये भाष्य नोचते नण भाष्य में न चे एक क्षण स्वरूप स्वपर रूपावधारण युक्तम एक ही क्षण में स्वरूप और पर, पररूप स्वरूपारण न युतम स्वरूप अवधारण और पररूप अवधारण और परूप घटाद का निश्चय एक क्षण न युत क्षणिकवादि यदनम यद सव क्रिया तदेव कार्य अभ्युपगम और क्षणिकवादी बौद्धो क्या मानते हैं जो यदनम यद भूतिपा जो भवन है उत्पत्ति है सै वही क्रिया तदेव से कारकम वही कारक है वही करता वही क्रिया वही कारक एक ही मानते भूतिरेश चोचते भूति भवन उत्पत्ति वही क्रिया वही कारक वही एक ही कहते अलग व्यापार है नहीं इसलिए एक व्यापार से दोनों का निश्चय नहीं होगा घटका और चित्तका का उभय का अवधारणा नहीं हो सकता है प्रकाश नहीं हो सकता है हो गया तथा वैनाशिक ये बौद्ध मत भूत क्रिया उहते तस्मदृश्यत चित्त सदातन सां अपनयद द्रष्टारम्च द्रष्टुरपरिणाम चर्शेती थी सिद्धम चित्त में जो दृश्यत्व हे सबका अनुभव होता है क्रोध हो गया इसमें मेरा राग है इच्छा होती ये जो चित्त में वृत्ति के आश्रय के साथ वृत्ति का ग्रहण होता है चित्त दृश्य है सब अनुभव करते हैं चित्त में जो दृश्य नित्य है उसमें स्वाभाषत्व अपनयत स्वयं प्रकाशन नहीं हो सकता है दर्शन का जो कर्म हुआ अनुभव का विषय कर्म हो गया वो करता नहीं होगा स्वयं प्रकाशन नहीं होगा उसका कोई द्रष्टा मानना पड़ेगा द्रष्टारंभ द्रष्टु जो द्रष्टा है अपरिणामित्व चर्शय थी द्रष्टारंभ दर्शे थी चित्त में जो दृश्यतो तो द्रष्टारम्भ थी दृष्टा कोई है और दूसरा क्या करता है चित्त में दृश्य द्रष्टुर परिणामी तम जो दर्शे थी दृष्टा जो हो होगा वह अपरिणामी होगा तभी वो दृष्टा होगा स्वयं प्रकाशमान होगा नहीं परिणामी होगा तो फिर कभी उसका विषय ज्ञात हो कभी अज्ञात हो किंतु चित्त की वृत्ति सदा ज्ञात है और परिणामी मानेंगे तो उसका दर्शन अन्य की तरह उसको जाने का कोई दूसरा अनवस्था है अपरिणामी होने के कारण वह स्वयं प्रकाशमान है स्वयं पुरुष ही प्रकाश करता है चित्त को चित्त से भिन्न पुरुष है चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है ये सिद्धम पुनर्वैनाशिक फिर बौद्ध तो मत करते सियान्मति स्वरस निरुद्ध चित्त चित्ता सामना गृहते थे ऐसा माने सैतमती बुद्धि ऐसे मानव स्वरस निरुद्ध चित्त चित्त तो, तो नष्ट हो जाता है सर्वस स्वभावतः स्वभाव नष्टम लीन हो जाए चित्त स्वभावतः चित्त उत्पन्न होते ही नष्ट हो जाता है जैसे बुद्ध बुद्ध जल में उत्पन्न हो गया नष्ट हुआ उसको नाश करने के लिए कोई लाठी लेकर जाता है चक् लेकर जाते है, है। हाँ? चक्कू या लाठी बुद्ध बुद्ध उत्पन्न हुआ नष्ट उत्पन हो गया ऐसे पर ज्ञान उत्पन्न हो नष्ट हो गया स्वभावत ही निरुद्ध हो गया चित्तम फिर उसको ग्रहण कौन करेगा चित्तांतरे समान्तरण गृह दूसरे क्षण में और एक चित्त होगा समान सम्यक अनंतर अव्यवधान रहित तो, अव्यवहित तो उत्तर क्षण में और एक चित्त उत्पन्न होगा अन्य चित्तम चित्तांतरम अन्य चित्त के द्वारा पूर्व चित्त का ग्रहण हो जाए ये शंका करने पर इसका उत्तर देते हैं चित्ता दृश्य बुद्धि बुद्धिंग स्मृति शि प्रथम चित्त अन्य चित्त के द्वारा दृश्य एक चित्ता चित्ते चित्ता दृश्य एक चित्त अन्य चित्त के द्वारा ग्राह्य होता है तो बुद्धि की भी बुद्धि हुई एक बुद्धि का ग्रहण दूसरे बुद्धि से मानेंगे दूसरे बुद्धि का ग्रहण किसके द्वारा होगा और के तीसरे बुद्धि मानो फिर तीसरे बुद्धि का ग्रहण चतु चौथा ये चलता रहेगा बुद्धि बुद्धि अति प्रसंग बुद्धि की भी जो बुद्धि है वो भी किसके द्वारा ग्रहण होगा ये अति प्रसंग दोष है फिर अनवस्था दोष हो जाएगा स्मृति शंकर स्मृति शंकर जितने बुद्धि बुद्धि के अनुभव है सब स्मृति सब का स्मरण होगा स्मरण कैसे घट घा, घट का ज्ञान होगा चित्त का ज्ञान अन्य चित्त के द्वारा हुआ और अन्य ज्ञान बुद्धि का ज्ञान अन्य बुद्धि के द्वारा अन्य बुद्धि का ज्ञान अन्य बुद्धि के द्वारा ऐसे जो ज्ञान चलता रहेगा बुद्धि बुद्धि है जितने बुद्धि बुद्धियों के अनुभव है सब का स्मरण होना चाहिए हमेशा स्मरण से बहुत बुद्धि का स्मरण ऐसा नहीं होता है ये प्राप्ति स्मृति शंकर स्मृति बहुत एक साथ प्राप्त हो जाएंगे टीका में महाभूत दृश्यत् स्वसंवेदन एवं अभी आत्मा न सिद्धति बौद्ध कहता है पूर्व दृश्य होने से चित्त स्वयं प्रकाश नहीं है स्वेदन चित्त महाभूत चित्त दृश्य होने के कारण स्वयं प्रकाश नहीं होगा स्वभाष नहीं होगा ऐसा सिद्धांत ने कहा बौद्ध ठीक है कोई बात नहीं स्वभाष स्वसंवेदन चित्त नहीं हो क्योंकि दृश्य फिर भी चित्ता से अलग आत्मा कैसे सिद्ध हो जाएगा एम आत्मा न आत्मा सिद्ध क्यों नहीं होगा क्योंकि आप कहते तो आत्मा के द्वारा ग्राह्य होता है पूरा पेशी बौद्ध कहता है चित्त तो दूसरे चित्त से ग्राह्य हो जाएगा आत्मा मानने की क्या आवश्यकता है स्वसंतान वर्त चरम चित्त क्षण न स्वर स्वजनक चितक्षण ग्रहण आदित्य संतान है प्रवाह एक घट दीप देखते हैं एक घंटा देखो दीप जैसे पहले जैसे स्थिर है हवा नहीं तो दीप जलती है तेल रंगी डाल दिया दीप जलती है हवा नहीं एकदम स्थिर होकर जलती है स्थिरता तो दिखती है किंतु वस्तु तो स्थिर नहीं है तो पास में जाकर देखो नीचे से ऊपर ज्वाला जाती है लगातार नए नए ज्वाला की उत्पत्ति होती पुराना नष्ट ऐसे चलता है ये इसको कहते प्रवाह गंगा जी का प्रवाह गंगा जी में देखो जल बाढ़ के समय बहुत पानी है देखते बैठ कर खड़े होकर के बहुत पानी है किंतु बहुत पानी क्या प्रतिक्षण में पानी चल जाता है नया आता है बहुत पानी चला गया आ गया फिर चला गया फिर आया जाता है तो चलता ही रहता है ये प्रवाह चलता है एक आकार होने से एकाकार प्रवाह एक जैसे लगता है किंतु अलग अलग है दीप शिखा जैसे बौद्ध को कहते केवल दीप गंगा प्रवाह नहीं जो पर्वत आप देखते हो घाट देखते हो मकान देखते हो वो भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है वो समान आकर उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश उत्पत्ति नाश चलता रहता है आपको लगता है वही पर्वत खड़ा है प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश चलता ही रहता है क्षणिक सामने दिखता है पर्वत का हमको लगता है वही पर्वत हम देख रहे हैं जिस प्रकार दीप को देखकर सब कहते स्वयं श्रेय दीप प्रत्यभिज्ञा होती है वही दीप है इसको कहते प्रत्यभिज्ञा ये वास्तव वही दीप नहीं है उसे परिवर्तन होना है पर भी वही दीप इसे ऐसे हो जाती है ठीक इसी प्रकार ये पर्वत भी स्थाई नहीं है प्रतीक्षण उत्पत्ति नाश वाला है मकान भी है घट भी है जो मनुष्य पशु पक्षी दिखते वो भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला है ये प्रवाह चलता है वही जैसे लगता है चित्त का भी ऐसे प्रवाह है चित्त भी प्रतिक्षण उत्पत्ति नाश वाला चित्त का प्रवाह चलता है प्रत्येक चित्त प्रवाह अलग है इसको कहते संतान चित्त का संतान एक संतान है अन्य संतान है अलग अलग संतान है तो ये स्वसंतान वर्ती संतान के अंतर्गत चरम चित्त क्षण अंतिम चित्त क्षण से पूर्व चित्त का ग्रहण होगा ये उनकी प्रक्रिया बौद्धों की प्रक्रिया को लेकर के शंका करते है उसका निराकरण करके स्पष्ट करेंगे ओम पूर्ण मद